एक दिन अजीगर्त का मझला पुत्र सुनाशेप मार्ग में कहीं जा रहा था उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं अजीगर्त ने बड़े दुख से कहा मैं सुनाशेप का पिता हूं भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूं पहले तो बारंबार नरकों में यातना सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं जो जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है यह सुनकर अजीगर्त के पुत्र को बड़ा दुख हुआ उसने कहा पिताजी मैं आपका पुत्र सुना शेप हूं हाय मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त है और मोह के महासागर में डूब रहे हैं उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर सुनह शेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया जलांजलि देते ही अजीगर्त ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया गंगा भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजीधरती हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके बैकुंठ धाम में रहने लगे तब से यह स्थान पैशाच नाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं नारद इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म सुनाया यहां और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है वह गंगा के उत्तर तट पर है उसकी प्रसिद्धि तीनों लोक में है उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है वहीं भेद द्वीप है उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है एक समय की बात है परम धर्मात्मा राजा पुरुर्वा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की मादक नेत्रों वाली कामिनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता उर्वशी राजा के स्थान पर गई उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न तभी तक आपके पास रह सकती हूं उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणिया अप्सरा को ग्रहण किया एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी राजा पुरुरवा उठे उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया वे ना किसी की बात सुनते थे और ना किसी की ओर देखते थे मृतक की अवस्था में पड़े रहते थे उस समय पुरोहित ने युक्तयुक्त वचनों युक्त द्वारा उन्हें समझाया राजन तुम तो बुद्धिमान हो क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह होता है तुम शोक ना करो महाराज इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो से ठगा गया हो वंचना कुररता चंचलता और दुष क्षरित्रता यह जिन स्त्रियों के स्वाभाविक दर्गुण हैं वे सुखदायनी कैसे हो सकती हैं काल ने किसको नहीं मारा याचक होने पर किसको गौों प्राप्त हुआ धन संपत्ति से किसका मनभराांत नहीं हुआ और युति स्त्रियों ने किस धोखा नहीं दिया राजन जिनका हृदं मध्य से उन्हुमत रहता है वह योतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं वे किसको सुख दे सकती हैं यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ महामते भगवान शंकर विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखीयों को शरण दे सके पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्नपूर्वक अपने दुख को दूर किया वे गोदावरी के मध्य भाग में जहां रेत थे रहकर भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा सूर्य गंगा तथा अन्यन देवताओं की आराधना करने लगे जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा राजा पुरुरवा एकमात्र भगवान के शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई उन्होंने ऋत्विजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा वहां सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है जो मनुष्य उस द्वीप की परदक्षिणा करता है उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है जो पुण्य आत्मा वहां वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है उसको ऐल तीर्थ जानना चाहिए वो वहीं पुरुरवास तीर्थ है उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्न भेद तीर्थ भी कहते हैं राजा पुरुरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्नता न्यूनता नहीं होती थी एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी का हुआ यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे परंतु गौतमी गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस निम्नत्व का भी भेदन कर दिया इसलिए वह तीर्थ निम्न भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभिष्ट कि सिद्ध देने वाला है जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता उसके आगे शंखहृद नामक तीर्थ है वहां शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है वहां का इतिहास बतलाता हूं जो भोग और मोक्ष देने वाला है पूर्व काल में सत्य युग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस हुए जो सामवेद का गान करने वाले थे वे बलून मत राक्षस हाथ में आयुध धारण किए हुए मुझे खा जाने के निमित्त आए उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ कहलाया जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याण कारक समस्त अधिष्ट वस्तुओं का दाता स्मरण मात्र से मंगलदायक आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्रों की वृद्धि करने वाला है उसके महात्म्य के स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है किसकिंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं किसकिंधा तीर्थ बहुत विख्यात है वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है वहां भगवान शंकर निवास करते हैं नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं भक्त पूर्वक सुनो पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किसकिंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण महाबली वानर बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्तिवाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे पुष्पक विमान कुबेर का था वह शीघ्रगामी और इच्छा अनुसार चलने वाला था भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावन गौतमी गंगा को देखा जो समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली हैं गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे